सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र की मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रतिबोध विदित मत इस प्रथम पादस्थ प्रतिबोध शब्द की व्याख्या सिद्धांतानुसार भगवान भाषिकार ने प्रथम की और फिर वैशेषिक प्रतिबोध विदितम मतम की जो व्याख्या करते हैं उसका अनुवाद करके उसमें दोष बताया फिर जो वैशेषिकों से अन्य एकदेशी हैं वे प्रतिबोध विदितम का जो अर्थ करना चाहते हैं वह व्याख्यान उनका भी दोषग्रस्त है इसे बता करके स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम शब्द बता रहा है आत्मा की ये अन्य एक देशी कहना चाहते थे लेकिन उस पक्ष में जो जिसे स्वसंवेद्य कहा जा रहा है उसमें सोपाधिकत्तों की आपत्ति आती है निरुपाधिक ब्रह्म भाव की सिद्धि नहीं हो पाती वै फिर इसी स्वसंवेद्य आत्मा में निरुपाधिक को सिद्ध करने के लिए बौद्धों का बीच में अन्य एक देशी ने उदाहरण बताया कि जैसे विज्ञान को बौद्ध मानते हैं सो स्वसंवेद्य ऐसा विज्ञान स्वरूप आत्मा को मानकर के स्वसंवेद्य मानने में क्या आपत्ति है तो कहा फिर उनके तरह क्षणिक भी मानना पड़ेगा और अनात्मत्व का भी प्रसंग आएगा निरात्म निरात्मकत्व का भी प्रसंग आएगा इस प्रकार अन्य एक देशी के मत का निराकरण होने पर जो प्रतिबोध पदार्थ के विषय में अन्य लोग अपनी मान्यता रखते हैं उनकी मान्यता का भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कुछ लोग लोगों का कहना है कि प्रतिबोध विधितम इस पाद में प्रतिबोध शब्द का अर्थ है निर्निमित्त बोध कारण रहित ज्ञान निमित्त कहते हैं कारण को निर्निमित्त का अर्थ है कारण रहित तो जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा ज्ञान प्रतिबोध शब्द का अर्थ है और दूसरे लोग कहते हैं कि सकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है इन दोनों मतों का अनुवाद करके उसके प्रति अनादर भाष्कर भगवान बता रहे हैं तो टीका में टीकाकार बोध प्रतिबोध है यह मान्यता जिनकी है उनकी व्याख्या कर रहे थे उनके मत की तो जो प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्निमित्त बोध मानना चाहते हैं उनके अनुसार असंप्रज्ञात समाधि में जो ब्रह्म का साक्षात्कार वो है निर्निमित्त बोध संप्रज्ञात समाधि में तो चित्त वृत्तियां रहती हैं और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का व्यापार समाप्त हो जाता है तो चित्त निर्व्यापार होने के बाद जो साक्षात्कार है चैतन्य का वो है असंप्रज्ञात समाधि वो निर्निमित्त बोध है ऐसा प्रतिबोध शब्द का अर्थ असंप्रज्ञात समाधि में निर्विकार ब्रह्म चैतन्य का साक्षात्कार वो निर्निमित्त बोध है जो मानते हैं चित्त व्यापार नहीं है जा जिस बोध के साथ चित्त का व्यापार नहीं है ऐसा बोध तो उनके मत में अपरायत्त बोधो ही निधि ध्यास यह वार्तिक भी उन्होंने समर्थक के रूप में बताया और जो असकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ मानना चाहते हैं सकृत बोध सकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है ऐसा जो मानना चाहते हैं उसका व्याख्यान टीका में आ रहा है हाँ सकृत का अर्थ एक बार ज्ञान उत्पन्न होगा सक्रिय बोध का, नहीं नहीं मोक्ष के कारण स्वरूप उत्पन्न वो उत्पन्न हुए एक एक बार उत्पन्न हुआ ऐसा अर्थ होना चाहिए नहीं तो अथवा इत्यादि टीका को देखिए अथवा अक्रिय ब्रह्मात्मत्व अनुभवे सती प्रमात्रित्व अनुपत्तों पुनर्ज्ञा संभवात सद्यो मुक्ति कारण सकृत विज्ञान प्रतिबोध उच के विषय में तो हो गया सकृत बोध प्रतिबोध है इसके विषय में कहते हैं कि अक्रिय ब्रह्मात्मत्व ब्रह्मत्में अनुभवेंति इसमें भ और नु थोड़ा आगे पीछे छपा है नू पहले होना चाहिए भ बाद में होना चाहिए तो इसमें भ पहले छपा है पुराने वाले में नू पहले होना चाहिए भ नू के स्थान पर होना चाहिए तो अक्रिय ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने पर जब अक्रिय ब्रह्म मैं हूं यह बोध हो जाता है तो फिर जीव में प्रमातव नहीं रहता क्योंकि अक्रिय ब्रह्म प्रमाता नहीं है और वो अक्रिय ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले को प्रमातृत्व की हेतु होता अविद्या अक्रिय ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान से निवृत्त होने के कारण प्रमातृत्व फिर ब्रह्मज्ञानी में नहीं रहेगा तो कहते प्रमातृत्व अनुपत्तो तो ज्ञानी में प्रमातित्व न होने से पुनः ज्ञान असंभव तो फिर से ज्ञान नहीं हो पाएगा तो सद्यो मुक्ति कारणम सकृत विज्ञानम प्रतिबोध उच्यते तो सद्यो मुक्ति का कारण यानि तत्काल मुक्ति का कारण भूत जो एक बार उत्पन्न हुआ ज्ञान है वो एक बार उत्पन्न होगा परमातृत्व का बात कर देगा और फिर उसी समय शरीरपात हो जाएगा ज्ञान होते और विधेय कैवल्य की प्राप्ति होगी ये सद्यो मुक्ति है तो सद्यो मुक्ति कारणम सक्रित विज्ञानम प्रतिबोध उच्यते ऐसा कुछ लोग कहते हैं और उनके इस मान्यता में भी वे वार्तिक को बताते हैं समर्थक के रूप में कि सक्रित सकृत प्रवृतियामृतनाती क्रियाकारक रूप भृत अज्ञान आगम ज्ञान सांगत्यम न तो असो अनो तो आगम ज्ञान मृद्ज्ञान सकृ सकृत्व अज्ञान मृद्ना ऐसा अन्वय करिए है आगम ज्ञान है एक बार उत्पन्न हुआ ज्ञान जो ये अक्रिय ब्रह्म मैं हूं ऐसा ज्ञान ये आगम वाक्य से उत्पन्न हुआ आगम वाक्य है उपदेश परंपरा उपदेश वाक्य अन्य देव तद विधिता अथो अविधित अधि इस वाक्यर्थ का बोधक जो भी वचन है उसे कहा जाएगा आगम और उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान आगम ज्ञान है उसके बाद प्रमात तो नहीं रहेगा और बिना प्रमाता के प्रमा, प्रमा उत्पन्न नहीं होगी यह अंतिम प्रमा है अहम ब्रह्मास्मि। अक्रिय ब्रह्मास्मि यह अंतिम प्रमा है यह अज्ञान को निवृत्त करती है और वो अनेक बार उत्पन्न नहीं होती एक बार उत्पन्न होती है इसलिए कहते हैं सकृत प्रवृत्तिया तो आगमक ज्ञानम सकृत प्रवृत्तिया एक बार उत्पन्न हो करके अज्ञानम मृद्नाती अज्ञान को निवृत्त करता है बाधित कर देता है तो अज्ञानम सकृत प्रवृत्तियां मृद्नाती आगम ज्ञानम हा एक बार ज्ञान हुआ तो उसी समय फिर प्रमाता समाप्त ज्ञान होते ही तो सकृत प्रवृत्तियां आगमक ज्ञानम अज्ञानम मृतना वह आगम आग, जिस अज्ञान का उपमर्दक बन रहा है आगम वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान उस अज्ञान का विशेषण है क्रिया कारक रूप तो क्रिया कारक कारक रूप अज्ञान तो जो त्रिपुटी है क्रिया कारक और करण इस त्रिपुटी का यानी द्वैत का रूप धारण करने वाला अज्ञान ने ही अज्ञान ही क्रिया बना है अज्ञान ही कारक भी बना है द्वैत का रूप धारण करने वाला चेतन नहीं है अज्ञान ही है अज्ञान का परिणाम है द्वैत इसलिए क्रिया कारक रूप भ्रीत अज्ञानम आगम ज्ञानम सकृत प्रवृत्तिया मृतनाती ऐसा अनुय होगा द्वैत का हेतुभूत अज्ञान ज्ञान एक बार उत्पन्न करके नष्ट कर देता अतः यानी इसी कारण से उत्पन्न होते ही ज्ञान द्वैत के हेतुभूत अज्ञान का उपमर्दक बन रहा है जिस कारण से अतः यानी इसी कारण से अनयोहो यानी आगम ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनों में सांगत्यम नास्ती सांगत्यम का अर्थ है सामानाधिकरण सामानाधिकरण का अर्थ है एक अधिकरण में एक स्थान में सह अवस्थान ज्ञान और अज्ञान ये दोनों एक व्यक्ति में एक साथ नहीं रह सकते हैं क्यों एक बार उत्पन्न होते ही अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ द्वैत के हेतु अज्ञान का उपमर्दक बन जाता है ज्ञान इसलिए ज्ञान के साथ अज्ञान को कहीं देखना चाहेंगे तो नहीं रह सकता अनयोहो सांगत्यम नास्ति ज्ञान और अज्ञान का सामानाधिकरण एक स्थान में अवस्थान कहीं पर भी नहीं होगा या तो अज्ञानी रहेगा या तो ज्ञानी होगा दोनों भी एक व्यक्ति में नहीं रहेंगे ऐसा वार्तिककार कह रहा है, तो इति यानी ये जो वार्तिक है ये भी सकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है इस मत के अनुकूल है अब ये जो दो मत बताए गए प्रतिबोध पदार्थ के विषय में इसका किया जा रहा है इसमें अरुचि बताई जा रही है टीकाकार लिखते हैं <coughs> आगे जो भाष्य है उसका अवतरण निर्निमित्त सनिमित्त वा इत्यादि आह। का कि पक्ष दी अरुचिम आह आहाका करता है भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार प्रतिबोध पदार्थ के विषय में जो ये दो पक्ष हैं निर्निमित्त बोध प्रतिबोध पदार्थ हैं सकृत बोध प्रतिबोध पदार्थ हैं इत्याक जो दो पक्ष हैं इन दोनों पक्ष में अपनी अरुचि प्रकट करते हैं निर्निमित सिमित्तो वा, निर्निमित्त संत सकृद असकृत प्रतिबोध एव ही स चाहे निर्निमित्त बोध मान लो या सनिमित्त बोध मान लो वह प्रतिबोध ही है सक्रिय बोध मान लो या असक्रिय बोध मान लो वो प्रतिबोध ही है यदि परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसे अहंतया आलंबन करने वाला ज्ञान हो पारमार्थिक स्वरूप का मैं के रूप में साक्षात्कार चाहे वो निर्निमित्त मानो या संमित्त मानो सकृत मानो या असकृत मानो है प्रतिबोधी ये कहा जा रहा है तो हाँ वेदांति के एक देशी है हाँ वेदांत एक देशी ये दोनों तो और जो स्व संवेद्यता वाला पक्ष है वह भी वेदांत एकदेशी और वैशेषिक तो वेदांत एकदेशी देशी नहीं ये तीन तो अब इसके विषय में जो टीका है ये टीका देखिए निर्निमित्त सनिमित सकृद्वा असकृद्वा प्रतिबोध एव स इस भाष्य का आशय बता रहे हैं टीकाकार अभिप्राय बता रहे हैं आशय संभवति अविद्यावर्तक जो बोध है इसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि अविद्यावर्तक जो बोध है उसमें निर्निमित तत्व संभव नहीं है निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोध आगंतुकस्य बोधस्य निर्निमित्व न संभवती ऐसा न करिए आगंतुक यानी जो कार्य रूप है अनादि नहीं है ऐसा जो बोध है उसमें निर्निमित तत्व संभव नहीं है का मतलब वह बिना कारण के नहीं होगा अविद्या क्यों आगंतुक है का मतलब कार्य रूप है और जो आगंतुक है उसमें सनिमित तत्व जरूर रहता है कार्य में आगे कहते हैं कि कार्य से सनिमित तत्व व्याप्ते जो कार्य है वह सनिमित्तक होता है कारण होता है कार्य हो और बिना कारण के हो ऐसा संभव नहीं है सनिमित्व यानी सकार की व्याप्ति कार्य में रहती आगंतुकत्व में रहती है बोध के आगंतुकत्व में हेतु बताया जा रहा है हेतुगर्भ विशेषण बोध का ही जो एक विशेषण है दूसरा अविद्यावर्तक निवर्तकस्य ये विशेषण है बोध के आगंतुकत्व में बोध को आगंतुक यदि नहीं मानेंगे तो बोध हो जाएगा अनादि और अनादि होगा यदि अनादि बोध को फिर अविद्या का निवर्तक नहीं कह सकते क्योंकि अविद्या भी फिर तो रहेगी नहीं अनादि काल से यदि पहले से ही अनादि का मतलब स्वतः सिद्ध है कारण नहीं है जिसका तो बोध तो पहले से ही है तो फिर अविद्या की स्थिति ही नहीं रह पाएगी वो अविद्या का निवर्तक है क्या अर्थ है अविद्या है और फिर उसका निवर्तक कोई ना कोई जब आता है तब वो निवृत्त होती तो अविद्या का अस्तित्व यदि स्वीकार करते हो तो फिर अविद्या का निवर्तक बोध मानना पड़ेगा अनादि नहीं है क्योंकि इन दोनों का सांगत्य नहीं होता ना निवर्त निवर्तक भाव यदि है तो उनमें से एक को आगंतुक मानना पड़ेगा निवर्तक को तो अविद्या अनादि है उसका निवर्तक भी अनादि होगा तो इन दोनों में फिर या तो निवर्ते निवर्तक भाव सिद्ध नहीं होगा और निवर्ते निवर्तक भाव है तो निवर्तक को मानना पड़ेगा पहले से नहीं है और जब तक वो निवर्तक नहीं आता तब तक अनादि अविद्या की स्थिति है और जैसे ही उस अनादि अविद्या का निवर्तक आ जाता है तो निवृत्त होती है यह मानना पड़ेगा आ जाता है का मतलब प्रकट होता है उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है का तो फिर कार्य रूप हो गया आगंतुक हो गया इस प्रकार ये अविद्यावर्तक ये जो विशेषण है उसमें आगंतुकत्व का साधक विशेषण है किसमें बोध में कार्य रूप है वो और कार्य रूप होगा तो निर्निमित्त नहीं होगा अब ये असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म साक्षात्कार निर्निमित्त बोध है ऐसा जो कहना चाह रहे थे ये लोग और इस अपनी बात को स्थापित करने के लिए दृष्टांत बताया था सौसुप्त बोध को सिद्धांत बता रहे हैं कि सौसुप्त बोध भी निर्निमित्त नहीं है वह भी सनिमित्त है यानी कार्य रूप ही है सुसुप्ति में जो सुखानुभूति होती है वह सुखानुभूति भी कार्य रूपा है सनिमित्ता है सनिमित्त होता है कार्य तो सुसुप्तिकालीन सुखानुभव भी सनिमित्त है यानी कार्य रूप है ये बता रहे हैं सिद्धांति तो दृष्टांत में सनिमित तत्व तो को उपपन्न करने वाली ये टीका है आ गया? सौसुप्त न निर्निमित्व अने सौसुप्त बोधस्यापी निर्निमित्व न तो सुसूप्तिकालीन सुखानुभूति भी निर्निमित्त नहीं है सनिमित्त है अने कार्य रूप है तो उसका कौन कार्य है कारण कौन है सौसूतबोध का तो कारण बताया जा रहा है कि अविद्या पूर्वपूर्व निरोध अवस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य तत्र सुख साक्षात्कारग कहा कि तत्र त्रने सुसुप्ति में सुख साक्षात्कार कौन है तो तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य सुख साक्षात तो, तो सुसुप्ति सु, में सुख साक्षात्कार यानी सुखानुभूति का सुखानुभूति है चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को कहा जा रहा है सुसुप्तिकालीन सुखानुभूति सुख साक्षात्कार चैतन्य को कहा जा रहा है ऐसे ही चैतन्य को नहीं अभिव्यक्त चैतन्य को और किससे अभिव्यक्त चैतन्य को तो तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यदृश वृत्ति का मतलब क्या है तो तादृश वृत्ति का विशेषण है पूर्व पूर्व निरोध अवस्था संस्कार उद्भूत ये तादृश वृत्ति का विशेषण है जो चैतन्य की अभिव्यंजक वृत्ति है वह उत्पन्न होती है सुसुप्ति में जिस चैतन्य को सौसुप्त बोध कहा जा रहा है उस चैतन्य की अभिव्यंजक वृत्ति का उद्बोधक है संस्कार और संस्कार किसका तो कहते हैं पूर्व पूर्व निरोध अवस्था का जो संस्कार पूर्व पूर्व निरोध अवस्था शब्द से लेना सुसुप्ति तो आज ही हुई है ऐसा नहीं है ना आज से आज रात में सोकर के जगह है तो उससे पहले भी सुसुप्ती थी उससे पहले भी थी सुसुप्ति प्रवाह रूप से अनादि है अनादि है ना तो सुसुप्ति में होता क्या है तो मन तथा बाह्य इंद्रियों का व्यापार ले होता है अविद्यालय <coughs> उसे कहा जाता है निरोध तो बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरण का जो अविद्या में निरोध यानी अविद्या में लय व्यापार लय जो जागृत अवस्था में मन एवं बाह्य इंद्रिय स व्यापार थी वैसी सब व्यापार बाह्य इंद्रिया तथा मन नहीं रहता सुसुप्ति में यह व्यापारोपरम वो कहा होता है इनका व्यापारोपरम अविद्या में निरोध हो जाता है स्वप्न में बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम तो होता है लेकिन मन सब व्यापार होता है और सुसुप्ति में बाह्य इंद्रियों का भी और मन का भी व्यापारोपरम होता है अविद्या में उसे कहा गया ये जो अविद्या में बाह्य इंद्रिय तथा अंतकरण का वृत्ति लय वो है पूर्व पूर्व निरोध शब्द से ग्राह्य हा हा तो ये अविद्या में लय हो गया बाह्य इंद्रियों का तथा अंतकरण का सुसुप्ति अवस्था में वो उस लय को कहा जा रहा है यहां पर पूर्व पूर्व निरोध शब्द से और वो निरोध एक अवस्था है इसलिए पूर्व पूर्व निरोध अवस्था वो हुआ बाह्य इंद्रियों का तथा अंतकरण का अविद्या में लय उसी लय का नाम है पूर्व पूर्व निरोध अवस्था निरोध अवस्था हमेशा नहीं रहती है जैसे ही जागृत और स्वप्न का प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तो इस निरोध अवस्था को समाप्त कर देता है और स्वप्न अवस्था को या जागृत अवस्था को अभिव्यक्त करता है ये हो जाता है ना तो ये निरोध अवस्था समाप्त हो जाती है जैसे ही प्रारब्ध अभिव्यक्त होता है फलोन्मुख होता है स्वप्न का या जाग्रत का उस समय यह निरोध अवस्था समाप्त तो हो जाती है तो समाप्त होगी तो वह हो तो निरोध अवस्था भी एक वृत्ति रूप होने के कारण उसे अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति कहा गया है निद्रा को सुसुप्ति को योग शास्त्र में अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा है तो वो जो वृत्ति है निद्रा वो समाप्त हुई तो जैसे घटाकार चित्त वृत्ति बनती है वो समाप्त होती है तो संस्कार डालती है कि नहीं चित्त में ऐसे वो अविद्या की जो निरोध अवस्था रूप एक वृत्ति है वह समाप्त होगी तो अविद्या में एक संस्कार डालेगी उस संस्कार को कहा जाएगा पूर्व पूर्व निरोध अवस्था संस्कार है ने उस निरोध अवस्था नामक जो निद्रा वृत्ति है उससे उत्पन्न हुआ संस्कार और रहेगा अविद्या में ही अविद्या की वृत्ति थी तो चित्त की वृत्ति होगी तो चित्त में संस्कार डालेगी अविद्या की वृत्ति बनेगी तो अविद्या में संस्कार डालेगी तो अविद्या में वो संस्कार पड़ा और वो उस संस्कार से उद्भूत होती हैं ये फिर दूसरी निरोधावस्था पूर्व पूर्व जो निरोध अवस्था शब्दित निद्रा वृत्ति है उससे उससे जन्ने हुआ संस्कार और उसी से उत्तर उत्तर अवस्था में एक अविद्या वृत्ति होती है निद्रा अवस्था में उस निरोध अवस्था से उत्पन्न हुए संस्कार से उद्भुत जो अविद्या वृत्ति वह वृत्ति है सुसुप्ति अवस्था में सुख साक्षात्कार जिस चैतन्य को कहा जा रहा है उस चैतन्य की अभिव्यंजक हा हाँ, और इन वृत्ति में संस्कार, देखे। देखे संस्कार ओ, वही तो मैं चित्त में नहीं आविद्या में पड़ रहा है जिसकी वृत्ति होगी उसमें, उसमें संस्कार पड़ेगा नहीं नहीं नहीं स्वरूप का नहीं है वो तो स्वरूप वो आनंदाभास है स्वरूप आत्मानंदा भास है आत्मानंद नहीं है वो वैसा होता है जैसे समुद्र के जल को किसी पात्र में रख करके ऊपर से सील करके गंगा जी में डुबा दिया डूबा दिया तो ऊपर से देखेंगे उस पात्र को तो दिखेगा नहीं तो लगेगा कि गंगा जी के साथ एक हो गया वो जल लेकिन निकालेंगे तो फिर वैसा खारा का खारा रहेगा एक नहीं होता क्योंकि शीलबंद से उसे गंगा जी में मिलाया था वैसा वो मनोवृत्ति लीन होती है अविद्या में इसलिए नींद में पहुंचने से पहले अहंता का आलंबन जो कार्यकरण संघात था वही जगने के बाद चित्त वृत्ति का आलम्बन बन जाता अहम वृत्ति का आलम्बन कार्यक्रम संगात नहीं तो फिर तो सुसुप्ति में तो सब एक जैसे हो जाएंगे ना तो दोबारा फिर वही कैसे पकड़ेंगे आविद्या वही तो जो सो रहा है उसे होगी तो सो कौन रहा है जीव अवस्था सुसुप्ति अवस्था तो जीव की है लेकिन उस समय उस वो अनुभूति करेगा तो अनुभूति का साधन क्या रहेगा उसके पास तो जो उस समय उपाधि है तो उस समय उपाधि उसके पास अविद्या है।, है तो उस अविद्या की वृत्ति सुसुप्ति में फिर बताते हैं तो सुसुप्ति के ये, ये होने के बाद बताता हूँ तो सुसुप्ति के समय जीव के पास ज्ञान का साधन एक अविद्या को छोड़कर के दूसरा कोई नहीं है अविद्या ही है तो उस अविद्या की एक वृत्ति बनती है सुसुप्ति में और वह वृत्ति किससे बन रही है तो कह रहे हैं पूर्व पूर्व जो निरोध अवस्था है उससे जन्य संस्कार से अभिव्यक्त हो रही है एक अविद्या की वृत्ति और वह वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजक है उत्पन्न हुई वृत्ति और उस वृत्ति उपहित चैतन्य को कहा गया सुखानुभूति ये यहां पर कहा जा रहा तो वो जो चैतन्य तो स्वतः अनादि ही है निर्निमित ही है चाहे वो जाग्रत में इंद्रिय विषय के संपर्क से होने वाली घटाद्याकार चित्तवृत्ति में अभिव्यक्त हो जाए चैतन्य या अविद्या अवस्था में निद्रा में अविद्या वृत्ति से अभिव्यक्त हो जाए स्वरूपतः चैतन्य तो निर्निमित्त ही है लेकिन उसकी अभिव्यंजक जो वृत्ति है वो सनिमित्त है उसका निमित्त है वो संस्कार और उस संस्कार ने अविद्या की वृत्ति उत्पन्न कर दी और उस अविद्या वृत्ति ने चैतन्य को अभिव्यक्त किया और उस चैतन्य का विषय है सुखा वो जो सुख और वो भी आवृत सुख है इसलिए उसे सुखाभास कहा, कहा जाता है स्वरूपानंद नहीं है स्वरूप आनंद का आभास है इसलिए वो भोग्य है आनंद भूख कहा जाता है ना स्वरूप तो स्वरूप सुख तो भोग्य भी नहीं है तो वो उस समय उस वृत्ति से अभिव्यक्त हुए चैतन्य में सुसुप्ति कालीन सुख विषय बन रहा है इसलिए उसे सुख साक्षात्कार कहा जा रहा है तो वो वृत्ति चैतन्य की सुख का अवभाषक जो चैतन्य सुसुप्ति काल में सुख का अवभाषक चैतन्य की अभिव्यंजक जो वृत्ति उस वृत्ति से विशिष्ट जब तक चैतन्य नहीं होगा तो उसे अनुभूति भी नहीं कहा जाएगा उस वृत्ति से विशिष्ट होता है तो सुख अनुभूति कहलाता है इसलिए विशेषण अंश उत्पन्न हुआ तो विशिष्ट को भी सनिमित्त कहा जा रहा है उसमें विशेषण अंश उत्पन्न होता है ये कहते हैं कि सौसुप्त न निर्नम तो सुसुप्तजो बोध है अनुभव है सुखानुभव वह भी निर्निमित्त नहीं है अविद्या पूर्व पूर्व निरोध अवस्था संस्कार उद्दूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यक्षात्कार उपगमात् त्रने सुसूतिवस्थायां और ये वृत्ति अविद्या का अन्वय लगाना वृत्ति के साथ अविद्या की उस संस्कार से उत्पन्न हुई जो तादृश वृत्ति यानी निरोध वृत्ति और निरोध किसका है जागृत और स्वप्न वृत्तियों का निरोध जागृत और स्वप्न वृत्तियां तो हैं ऐंद्रियक या मानस तो ऐन्द्रियक तथा मानस वृत्तियों का निरोध रूप वृत्ति वो है तादृश वृत्ति वो है अविद्या की वृत्ति और उस वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य सुखानुभूति कहलाता है सुख साक्षात्कार कहलाता है आगे कहते हैं कि अतएव वृत्ति विशिष्टस्य से स्मरणम उपपद्यते। तो अतएव का अर्थ हुआ कि सौसुप्त बोध को सनिमित्त मान लिया निर्निमित्त नहीं है वो इसलिए वो अविद्या की वृत्ति उत्पन्न हुई है सुसूप्ति अवस्था में वो संस्कार से ऐसा मानने से ही फिर वो नष्ट भी होगी जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जैसे ही मानस व्यापार होगा तो मानस व्यापार तथा तो इंद्रियक व्यापार का निरोध रूप जो वृत्ति है सुसुप्त की वो नष्ट होगी और उसके नष्ट होने से यानी सौसुप्त कालीन बोध नष्ट होने से नष्ट होने से उसका फिर संस्कार पड़ेगा संस्कार के लिए जरूरी होता है जिस विषय का आपको संस्कार होना है उस विषय का पहले अनुभव हो और वो अनुभव बनाई रहे तब तो अनुभव ही कहे कहा जाएगा उस अनुभव का नष्ट होना भी जरूरी है घट का संस्कार तब पड़ेगा जब घट और चक्षु के सन्निकर्ष से घटाकार वृत्ति बनेगी तो घटानुभव कहलाएगी और वो वृत्ति उत्पन्न होकर के हमेशा ही बनी रहे तब तो अनुभव ही होगा लेकिन वो कुछ समय रहती हैं और फिर नष्ट होने से पहले अपने विषय घट का संस्कार बुद्धि में डालती हैं नष्ट होती हैं और उस संस्कार से फिर अनुभूत घट का स्मरण होता है ऐसा होता है ना ऐसे ही सुसुप्ति में जो अविद्या की वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजक उत्पन्न हुई थी वह नष्ट हो जाएगी तो माना जाएगा उस अविद्या वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य नष्ट हुआ विशेष चैद्यपि नष्ट नहीं हो रहा लेकिन विशिष्ट का नाश दो प्रकार से माना जाता है तीन प्रकार से होता है विशेषण न हो दंड न हो केवल पुरुष हो तब भी दंड पुरुष का अभाव है और पुरुष न हो दंड हो तब भी दंड का दंड, दंडी का अभाव है और दोनों भी ना हो तब भी दंडी का अभाव है तो यहाँ वृत्ति नहीं रही वो आविद्या वृत्ति वो नष्ट हुई तो आविद्या वृत्ति विशिष्ट चैतन्य भी जो सुख साक्षात्कार कहला रहा था वो नहीं रहा ये माना जाएगा नष्ट हुआ और उसके नष्ट होने से नष्ट होने से पहले जो संस्कार पड़ा सुसुप्ति में जिसका अनुभव किया उसका संस्कार पड़ा सुसुप्ति में अनुभव हुआ सुख का उसका संस्कार पड़ा बुद्धि में क्या नाम अविद्या में और संस्कार पड़ा तो जब जग जाता है तो जगने के बाद वो अविद्या भी उपाधि है वो तो संस्कार भी तो तो तो तो जाग्रत में आएगा जाग्रत में उस संस्कार की भी अनुवृत्ति होगी संस्कार विशिष्ट अविद्या की अनुवृत्ति होती है केवल संस्कार ही नहीं आता अविद्या भी आती है जागृत में अविद्या भी आएगी ना तो जागृत अवस्था में तो तीन उपाधियां हैं अविद्या भी है मन भी है इंद्रिया भी है और स्वप्न में इंद्रिया नहीं है सब व्यापार इंद्रिया लेकिन मन तथा अविद्या है और सुसुप्ति में मन भी छूट जाता है सब व्यापार मन का विलय होता है रहती है केवल अविद्या सुसुप्ति में एक ही उपाधि है अविद्या स्वप्न में वो तो रहेगी मन भी रहेगा और जागृत में अविद्या भी रहेगी मन भी रहेगा इंद्रिया भी रहेगा। तो रहेगी तो अविद्या रहेगी तो अविद्या जो सुसुप्ति में अर्जित संस्कार हैं उन संस्कारों को अलग कहीं छोड़ करके नहीं आएगी जागृत में वो अविद्या सुसुप्ति में अर्जित जो सुख के संस्कार हैं जिसका अनुभव किया उस संस्कार से युक्त होकर के जागृत अवस्था में विश्व की उपाधि बनेगी विश्व यानि जागृत अवस्था अभिमानी जीव उसकी उपाधि होगी तो वह बुद्धि और वह अविद्या इन दोनों का जागृत अवस्था में संबंध है तो अविद्यास्थ जो सुखानुभूति का संस्कार है सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ तो जब जागृत अवस्था में क्या करता है कि जागृत तथा स्वप्न के विषयों से अपनी बुद्धि का व्यावर्तन करके जीव सुसुप्ति के ओर ले जाता है बुद्धि को मन को तब सुसुप्ति का स्मरण होगा उधर ले जाता है तो उस समय फिर सुसुप्ति में सुख का अनुभव करते समय जो उपाधि थी अविद्या वो ही हैं उस अविद्यास्त संस्कार अभिव्यक्त होता है वो कब अभिव्यक्त होगा जो जागृत में अविद्या है लेकिन वो संस्कार तब अभिव्यक्त होगा जब हम जागृत के और स्वप्न के विषयों से अपने मन का व्यावर्तन करके उसे जागृत अवस्था में ही सुसुप्ति के अभिमुख करेंगे सुसुप्ति के अभिमुख अपने मन को करेंगे तब वह जागृत अवस्था में ही सुसुप्तिकालीन उपाधि में जो संस्कार है वो उद्भूत हो जाता है सूप्त कालीन सुखानुभूति का संस्कार अभिव्यक्त हुआ तो उस सुख का स्मरण हो जाता है जागृत अवस्था में तो यह माना जाता है इतने समय तक सुख से सोया और कुछ नहीं जाना यानी जागृत और स्वप्न में जो द्वैत प्रपंच था उसका तो निरोध था ना उस, वो वृत्तियां थी नहीं इनमें से किसी को नहीं जाना और सुख अनुभूति की ये में इस प्रकार होता है तो लेकिन उसी जागृत अवस्था में जगने वाले व्यक्ति को स्मरण होगा सुसुक्ति का जो अपने मन को जगते हुए सुसूप के अभिमुख करता है जागृत विषय से और स्वप्न विषय से चित्त का व्यावर्तन करके सुसूक्ति के अभिमुख करता है उसी को सुसूक्ति के सुख का स्मरण होगा सबको नहीं होगा हाँ नींद आ रही है लेकिन जगा दिया किसी ने का अर्थ उस समय फिर वो हो जाता है प्रारब्ध के अभिमुख उसको किया जाता है और कोई न कोई जागृत का विषय पकड़ जाता पकड़ लेता है मन तो उस समय यदि साधक हैं तो साधक जो है अपने सात्विक ध्येय का चिंतय के चिंतन में मन को लगाता है और कोई दूसरा विषय व्यक्ति है तो विषय चिंतन में लगाता है बाकी कोई ना कोई निमित्त तो उसका प्रारब्ध ही बन जाता है उसे जगाने के लिए जगाने वाले व्यक्ति के लिए और बिल्कुल ही प्रारब्ध उस समय का यदि ऐसा जागृत का नहीं है तो वो हिलाने पर भी गहरी नींद में नहीं जगता ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता तो काल में बोध सनिमित्त सनिमित्त इसे बताया और होने होने से ही ही वो नष्ट नष्ट होता है। होने के कारण ही में अनुभूत सुख का संस्कार बुद्धि में क्या नाम अविद्या में पड़ता है और उसी संस्कार को लेकर के जागृत अवस्था में अविद्या के सहयोग से वह सुसुप्ति का स्मरण करता है उस समय उसके बुद्धि में संस्कार तो नहीं है, है अविद्या में लेकिन बुद्धि को उस समय बुद्धि भी सहयोगी बन जाती है किस, कि, कि, किस में कि अहंता को उसके अहम वृत्ति को जागृत और स्वप्न विषयों से व्यावृत्त करके वो सुख के सुसुप्ति के ओर ले जाने के लिए सुसुप्ति के अभिमुख करने के लिए और उस समय अभी सो तो नहीं रहा है सुसुप्ति के अभिमुख हुआ तो सुसुप्ति में जो अनुभव किया था उसका जो विषय है जिसका अनुभव किया था उसका स्मरण होता है अतः एव वृत्ति विशिष्टस्य विनाशे स्मरण उपपद्यते तो वृत्ति विशिष्ट जो सुख साक्षात्कार था सुसुप्ति में <coughs> वह नष्ट हुआ यानी विशेषण अंश नष्ट हुआ तो विशिष्ट को भी नष्ट माना चैतन्य नष्ट नहीं होता तो विनाश होने पर उपपद्यते। विनाश नहीं होगा यदि तो फिर तो अनुभव भी माना जाएगा अनुभव नष्ट हो जाए तब उससे संस्कार बने और संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मृति कहा जाता है फिर स्मृति होगी स्मरणम उपपद्य ये तो दृष्टांत हो गया कि सुसुप्ति में बोध निर्निमित्त नहीं है सनिमित्त है यह बताया गया ऐसे अब दृष्टांत में बताया जा रहा है असंप्रज्ञात अवस्था में जो बोध है जिसे निर्निमित्त बोध कहा कह रहे हैं वह शब्द निमित्त के दिए है तब तो प्रमा है सनिमित्त ही हुआ निर्निमित्त नहीं होगा ये दृष्टात आगे इत्यादि से बताया जा रहा सेचयात निवृत्ते चित्ते ब्रह्माव्यक्त ब्रह्मा सैद्ति चेत न तथा सति अप्रेन विनपुत्रपरो अविद्यावृत्तिर सै शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्वे पर परतंत्र तो प्रसंग शब्द मूलवाद परमा निर्निमित प्रमे न निर्निमित्तता ऐसे लगाना प्रमात्वे अलग और न अलग ये यहाँ पर एक साथ छपा है तृतीय के तृतीया जैसा दिखता है शब्द मूलत्वा प्रमात्वे न निर्निमित्तता तो वो जो असंप्रज्ञात समाधि में ज्ञान कह रहे हैं निर्निमित्त होता है करके वह शब्द मूलक होने से प्रमा हो जाएगा तो शब्द प्रमाण मूलक प्रमा होने से फिर तो शब्द रूप निमित्त से उत्पन्न हुआ शब्द उसका मूल यानी निमित्त कारण बन गया ना तो निर्निमितता नहीं रहेगी ये बताया जा रहा है अत्रापि से लेकर के नर, न न इति। यहां तक के इन तीन पंक्तियों से इन तीन पंक्तियों का भी विचार करना होगा ना जैसे सौ सुप्त बोध का था ये होगा परसो।